एक उन्होंने दरबारियों से पूछा बताइए संसार में सबसे उज्जवल क्या होता है दरबारियों में से किसी ने कपास तो किसी ने बर्फ फूल तथा दूसरी चीजों के नाम बताए गणना से ज्ञात हुआ कि लोगों का दूध तथा कपास पर ज्यादा मत था बिरबल अभी तक चुप बैठे थे उन्हें चुप देखकर देख बादशाह बोले क्या, क्या बात, बात है बिरबल तुम, तुम बिल्कुल, बिल्कुल चुप, चुप हो बताओ तुम्हारी इस मामले में, में क्या राय है बिरबल ने उत्तर दिया जहां पनाह मेरी समझ में तो सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी होती है बादशाह बोले प्रमाण सहित तुम्हें अपनी इस बात को सिद्ध करना होगा बिरबल ने यह बात स्वीकार कर ली दूसरे दिन दोपहर में जब बादशाह आराम कर रहे थे तो बीरबल ने एक कटोरा दूध और दो चार खिले हुए कपास के फूल ले जाकर उनके दरवाजे के पास रख दिए कमरा चारों तरफ से बंद था और उसमें प्रकाश बिल्कुल नहीं आ रहा था यह काम बिरबल ने बिल्कुल चुपचाप किया था बादशाह जब आराम करके उठे तो वह सीधे दरवाजे की तरफ गए और उनकी ठोकर लगकर सारा दूध गिर गया किवाड़ खोलने से प्रकाश हुआ तो बादशाह को दूध तथा कपास ठीक दरवाजे के पास रखे मिले यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब वह कमरे से बाहर निकले तो बिरबल को वहाँ मौजूद देखकर समझ गए कि यह बिरबल की ही कारगुजारी है उन्होंने बिरबल से दूध तथा कपास दरवाजे पर रखने का कारण पूछा बिरबल ने नम्रता पूर्वक जवाब दिया जहाँ पनाह कल दरबार में सबसे उज्वल क्या है आपके इस प्रश्न पर लोगों ने अलग अलग वस्तुओं के बारे में अपने अपने, अपने विचार दिए थे उनके विचार से दूध तथा कपास सबसे उज्ज्वल हैं। मैंने सूरज की रोशनी को सबसे उज्जवल बताया था इस पर हुजूर ने यह बात मुझे सब प्रमाण सिद्ध करने का हुक्म दिया था आज वही मैंने सिद्ध कर दिया है अब आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे उज्जवल क्या है मैंने दूध और कपास यह दोनों चीजें इसीलिए लिए यहाँ रख दी थी क्योंकि इनकी उज्वलता में किसी को संदेह नहीं है लेकिन ये चीजें आपको दिखाई नहीं दी इसलिए अब तो आपको यह मानना ही पड़ेगा कि सूरज की रोशनी ही सबसे उज्जवल होती है क्योंकि दरवाजा खुलते ही सूरज की रोशनी आई और आपने सब चीजों को अपने अपने स्थान पर देख लिया बादशाह ने बिरबल के कथन का समर्थन किया दूसरे दिन दरबार में बादशाह ने बिरबल के प्रमाण की चर्चा की और अपने अन्य दरबारियों से उनकी तारीफ भी की सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी सबसे उज्जवल क्या है वाचक स्वर भारतीय परिमल